क्रांतिकारी छात्र नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम है जॉर्ज रेड्डी जॉर्ज रेड्डी को हैदराबाद का चेक ग्वेवारा कहा जाता था और सिर्फ 25 बरस की उम्र में वे शहीद हो गए थे जॉर्ज रेड्डी का जन्म 15 जनवरी सन उन्नीस को केरल के पलाक्का में हुआ था उनकी माँ का नाम लीला वर्गीज और पिता का नाम रघुनाथ रेड्डी था जॉर्ज रेड्डी पांच भाई बहन थे और उनकी स्कूली शिक्षा मद्रास के पास में हुई। जॉर्ज रेड्डी के पिता का तबादला होता रहता था और अनेक शहरों में उन्होंने तालीम हासिल की फिर उनके पिता हैदराबाद पहुंच गए जॉर्ज रेड्डी ने हैदराबाद में उस्मानिया साइंस कॉलेज और निजाम कॉलेज से पढ़ाई की। वे इतने तेज थे कि भौतिकी विज्ञान, यानी फिजिक्स में, उन्हें पूरी विज्ञानिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल दिया गया जॉर्ज रेड्डी के प्रोफेसरों और सहपाठियों का ये मानना था कि यदि जॉर्ज रेड्डी ने भौतिकी में ही अपना करियर बनाया उन्हें एक दिन फिजिक्स का नोबेल प्राइज अवश्य मिलेगा जॉर्ज रेड्डी के प्रोफेसर भी उनकी प्रतिभा से इतना घबराते थे कि जब जॉर्ज रड्डी ने पी में रजिस्ट्रेशन करवाया तो कोई भी प्रोफेसर उनका गाइड बनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था यह सन 1960 के दशक की बात है 1960 के दशक में पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी ये क्रांतियों का दौर था दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो शहर में अश्वेत छात्रों ने रंग के खिलाफ हल्ला बोल दिया था और कई छात्र मारे गए थे फ्रांस में भी बहुत बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हो चुका था पूरी दुनिया में वियतनाम युद्ध के खिलाफ माहौल बन रहा था और भारत में भी नक्सलबाड़ी विद्रोह और श्रीकाकुलम विद्रोह हो चुके थे इन सारी घटनाओं का जॉर्ज रेड्डी पर गहरा असर पड़ा और धीरे धीरे वे पक्के मार्क्सवादी बन गए उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो कैंटीन था वो जॉर्ज रेड्डी का अड्डा बन गया और उस अड्डे में छात्र छात्राएं और बुद्धिजीवी शरीक होने लगे उस कैंटीन में जॉर्ज रेड्डी अपने मार्क्सवादी विचार रखते इसके बाद जॉर्ज रेड्डी छात्र राजनीति में उतर गए और उन्होंने अपना एक छात्र संगठन बनाया जिसका नाम था पीडीएसयू, यानी प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन यह एक वामपंथी छात्र संगठन था जिसका उद्देश्य सांप्रदायिकता से पूंजीवाद से जातियता बढ़ती लोकप्रियता से उनके विरोधी बेचैन होने लगे और जॉर्ज रेड्डी पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया जॉर्ज रेड्डी एक विचारक होने के साथ साथ एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ एक फाइटर भी थे, लड़ाका भी थे, थे, लड़ाका और उन्होंने मुक्केबाजी की बाकायदा ट्रेनिंग ले रखी थी। साथ ही साथ ही तेज ब्लेड हुआ करते थे जब जॉर्ज रेड्डी पर हमले होते तो वे इसी रूमाल की मदद से अपना बचाव करते धीरे धीरे उनके दुश्मन जॉर्ज रेड्डी के रोमाल से खौफ खाने लगे तब तक जॉर्ज रेड्डी को हैदराबाद का चेक वेबारा कहा जाने लगा था फरवरी उन्नीस में जॉर्ज रेड्डी पर कातिलाना हमला हुआ उन्होंने गुंडों से मुकाबला किया उनकी जान बच गई लेकिन वे घायल हो गए। उनके साथियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहे और अकेले ज्यादा नहीं निकले लेकिन जॉर्ज रेड्डी ने यह कह कहकर उनकी बात टाल दी कि मेरी मौत इतनी जल्दी आने वाली नहीं है 14 अप्रैल सन उन्नीस नंबर बहत्तर में जॉर्ज रेड्डी पर गुंडों ने चाकुओं से हमला कर दिया दक्षिणपंथी गुंडों के इस हमले में जॉर्ज रेड्डी की मौत हो गई और इस तरह ये क्रांतिकारी छात्र नेता सिर्फ पच्चीस बरस की उम्र में ही शहीद हो गया मौत के बाद धीरे धीरे जॉर्ज रेड्डी को लोगों ने भुला दिया वे गुमनामी के अंधेरे में चले गए और आज ऐसे हालात हैं कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों ने जॉर्ज रेड्डी का नाम भी सुना है पिछले दिनों तेलुगु फिल्मों के निर्देशक जीवन रेड्डी ने यह फैसला किया कि जॉर्ज रेड्डी की क्रांतिकारी जीवनी पर एक तेलुगु फिल्म बनाई जाएगी इस फिल्म में जॉर्ज रेड्डी की भूमिका तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता संदीप माधव ने की इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्दी ही ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी हो सकता है कि इसके बाद ये फिल्म हिंदी में भी बनाई जाए तो साथियों ये थी जॉर्ज रेड्डी की कहानी जॉर्ज रेड्डी को हमारा क्रांतिकारी सलाम अगले शुक्रवार को